भारतीय व्याख्यान रामनाड अभिनंदन का उत्तर रामनाड में स्वामी विवेकानंद जी को वहां के राजा ने निम्नलिखित मानपत्र पत्र भेंट किया परम पूज्य श्री परमहंस यतिराज दिग्विजय कोलाहल सर्वमत सम प्रतिपन्न परम योगीश्वर श्रीमद भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कर कमल संजात राजा राजाधिराज सेवित स्वामी विवेकानंद जी महानुभाव हम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्थान सेतु रामेश्वर के जिसे रामनाथपुरम अथवा रामनाड़ भी कहते हैं निवासी आज नम्रता पूर्वक बड़ी हार्दिकता के साथ आपका अपने इस मातृभूमि में स्वागत करते हैं हम इसे अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि भारतवर्ष में आपके पधारने पर हमें ही इस बात का पहला अवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके श्री में अपने हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट कर सके आदरणीयों से पवित्र किया था हमें इस बात का आंतरिक गर्व तथा हर्ष है कि पाश्चात्य देशी धुरंधर विद्वानों को हमारे महान तथा श्रेष्ठ हिंदू धर्म के मौलिक गुणों तथा उसकी विशेषताओं को समझा सकने के प्रयत्नों में आपको सफलता प्राप्त हुई है। आपने अपने भली भांति और साथ ही बड़ी सरल तथा स्पष्ट स्पष्टवाणी द्वारा यूरोप और अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदू धर्म में एक आदर्श विश्व धर्म के सारे गुण मौजूद हैं और साथ ही इसमें समस्त जातियों तथा धर्मों के स्त्री पुरुषों की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल बन जाने की भी प्रशंसनीय आत्म त्याग के साथ आप असीम सागरों तथा महासागरों को पार करके यूरोप तथा अमेरिका में सत्य एवं शांति का संदेश सुनाने तथा वहां की उर्वर भूम में भारत के आध्यात्मिक विजय तथा गौरव के झंडे को गए स्वामी जी आपने अपने जीवन दोनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है इन सबके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में आपके प्रयत्नों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक कितने ही उदासीन भारतीय स्त्री पुरुषों में यह भाव जागृत हो गया है कि उनका प्राचीन धर्म कितना महान तथा श्रेष्ठ है और साथ ही उनके हृदय में अपने उस प्रिय तथा अमूल्य धर्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन करने का भी एक आंतरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है हम यह अनुभव कर रहे हैं कि आपने प्राच्य तथा पाश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के निमित्त जो निस्वार्थ यत्न किया है उनके लिए शब्दों द्वारा हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार को भली भांति प्रकट नहीं कर सकते यहाँ पर हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहब के प्रति आपकी सदैव बड़ी कृपा रही है वे आपके एक अनुगत शिष्य हैं और आपके अनुग्रह पूर्वक सबसे पहले उनके ही राज्य में पधारने से उन्हें जो आनंद एवं गौरव का अनुभव हो रहा है वह अवर्णनीय है अंत में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरजीवी करे आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप अपने उस महान कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहें, जैसे आपने इतनी योग्यता पूर्वक प्रारंभ किया है रामनाड़ 25 जनवरी अठारह सौ महाराज हम हैं आपके परम विनम्र आज्ञाकारी भक्त तथा सेवक स्वामी जी ने मानपत्र का जो उत्तर दिया उसका सविस्तार विवरण निम्नलिखित है स्वामी जी का उत्तर सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होते हुए जान पड़ती है महादुख का प्राय अंत ही प्रतीत होता है महानिद्रा में निमग्न स्व मानो जागृत हो रहा है इतिहास की बात तो दूर रही जिस सुदूर अतीर के घनांधकार को भेद करने में अनुश्रुतिया भी असमर्थ है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 मानो हिमालय के के प्राण से के प्राय मांस तक में संचार हो हो रहा है। धीरे धीरे हो है। जड़ता धीरे-धीरे दूर रही जो अंधे हैं वे, है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है अब कोई उसे रोक नहीं सकता अब यह फिर सो भी नहीं सकती कोई बाह्य शक्ति इस समय उसे दबा नहीं सकती क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है महाराज एवं नार, नार, निवासी सज्जनों, आपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनंदन किया है, उसके लिए आप मेरा आंतरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द तथा कृपा भाव रखते हैं क्योंकि जबानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय को अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है आत्मा मौन परंतु भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अंत में अनुभव करता हूँ रामनाड़ के महाराज अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पाश्चात्य देशों में इस नगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है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 क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में भाव भरे और आपने आपने ही ही मुझे कार्य करने के के लिए बार-बार उत्तेजित करते रहे हैं। बल से जानकर निरंतर मेरी सहायता की है कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुक्त नहीं हुए इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ है कि आप मेरी सफलता पर आनंदित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एवं भारत लौट मैं पहले आपके ही राज्य में उतरा उपस्थित सज्जनों आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होंगी यह देश दर्शन धर्म आचरण शास्त्र मधुरता कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है ये सब चीजें अब भी भारत में विद्यमान है मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ चार पांच वर्षो में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए है पाश्चात्य देशों में सभी जगह बड़े बड़े संगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाजों को एकदम दबा देने की चेष्टा की और वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं हमारे देश वासियों से क्या उन लोगों ने इन बातों के संबंध में में कुछ सुना सुना। है? उन्होंने एक एक शब्द भी नहीं तो शिकागो धर्म महासभा हुई थी भारत वर्ष से उस महासभा में एक सन्यासी भेजा गया था उसका आदर के साथ स्वागत हुआ उसी समय से वह पाश्चात्य देशों में कार्य कर रहा है यह बात यहाँ का एक अत्यंत निर्धन भिखारी भी, भी जानता है लोग कहते हैं कि हमारे देश का जनसमुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि का है वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता पहले मूर्खता बस मेरा भी झुकाव ऐसी ही धारणा की ओर थी अब मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेषणाओं एवं द्रुत गति के सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डालने वालों तथा तो जल्दबाजी में पर्यवेक्षण करने वालों की लेखनी द्वारा लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से कहीं अधिक शिक्षा मिलती है अनुभव के द्वारा यह शिक्षा मुझे मिली है कि हमारे देश का जन निर्बोध और मंद नहीं है वह संसार का समाचार जानने के लिए पृथ्वी के अन्य किसी स्थान के निवासी से कम उत्सुक और व्याकुल नहीं है तथा प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है प्रत्येक जाति अपनी निजी विशेषताएं और व्यक्तित्व लेकर जन्म ग्रहण करती है सब जातिया मिलकर एक सुमधुर एक तान संगीत की सृष्टि करती है परन्तु प्रत्येक जाति मानव राष्ट्रों के स्वर सामंजस्य में एक एक पृथक स्वर का प्रतिनिधित्व करती है वही उसकी जीवन शक्ति है वही उसके जाति जीवन का मेरुदंड या मूल भित्ति है हमारी इस पवित्र का मेरुदंड मूल भित्ति या जीवन केंद्र एकमात्र धर्म ही है दूसरे लोग राजनीति को व्यापार के बल पर अगाध धनराशि का उपार्जन करने के गौरव को वाणिज्य नीति की शक्ति और उसके प्रचार को बाह्य स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्व सुख को भले ही महत्व दें, किंतु हिंदू अपने मन में न तो इनके महत्व को समझते हैं और न समझना चाहते ही है हिंदुओं के साथ धर्म ईश्वर आत्मा अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए मैं आप लोगों के को विश्वास दिलाता हूँ अपेक्षा जहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है सज्जनों मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी भी संसार को सिखाने के लिए कुछ है इसीलिए सैकड़ों वर्षो के अत्याचार और और लगभग हजारों वर्षों के वैदेशिक और के वैदेशिक शासन अत्याचारों बावजूद भी यह जाति जीवित है इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और धर्म तथा आध्यात्मिक रूप रत्न कोष का परित्याग नहीं किया है